चलिए मंत्राठ हँ जी ओम सहनावतो सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह विषा वही ओम शांति ही। शांति ही। शांति, शांति चलिए सर नमस्ते जी नमस्ते जी ईश्वर की कृपा से हम जो है असम्प्रज्ञात समाधि के ऊपर विचार कर रहे थे जी। इसमें कोई शंका तो नहीं है नहीं नहीं अब तो बीसवे के लिए तैयार हो जी अच्छा जी अच्छा जो है बीसवे के लिए तैयार हैं उससे पहले इस पर हम जो है कुछ और विचार किए हैं अच्छा। वो आपको हम बता दें की जो जो भाव प्रत्यय नामक जो असम प्रज्ञात समाधि है नी दोकार की समाधि है एक सम्प्रज्ञात समाधि और एक असम्प्रज्ञान समाधि है ना जी तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि में भी पदार्थों का साक्षात्कार होता है हाँ संप्रज्ञात जो समाधि है उसमें वितरकानुगत विचारानुगत आनंदानुगत आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत ये हाँ चार तो चारों है चारों में उसका जो अपना अपना सब्जेक्ट है विषय है संप्रज्ञा समाधि में स्थूल पदार्थों का साक्षात्कार और विचार में सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार करता है पांच तन मात्रा का और आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि में जो है वह उससे भी जो सूक्ष्म है ज्ञान इंद्रिय और अहंकार महातत्व इसका साक्षात्कार करता है और प्रकृति का साक्षात्कार करता है प्रकृति तक और अस्मितानुगत अस्मिताप्रज्ञात समाधि में आत्मा खुद का साक्षात्कार करता है परंतु इस संप्रज्ञात समाधि में जो है साक्षात्कार करता है परंतु मन के माध्यम से साक्षात्कार करता है उसको साक्षात्कार करने का जो साधन है वह मन है उसमें जो संप्रज्ञात जो समाधि है इसमें मन की एकाग्रता होती है और इसमें जो है सात्विक वृत्ति रहता है और उस सत्व गुण के कारण जो सत्व गुण है चित्त के अंदर जो सत्व गुण है चित्त का जो स्वाभाविक स्वरूप है तो चित्त जब अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाता है तो इन इन पदार्थों का साक्षात्ता है आत्मा खुद का साक्षात्कार करता है परंतु मन के द्वारा करता है परंतु असंप्रज्ञात जो समाधि है इस असंप्रज्ञान समाधि में चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाती है चित्त के अंदर जित समस्त वृत्तियां समाप्त हो जाती है तो चित्त में केवल संस्कार मात्र शेष रहता है को तो, तो संस्कार मात्र जो शेष रहता है तो वहां पर जो है आत्मा जो साक्षात्कार करता है उसमें वह जो मतलब उस समय जब चित्त में केवल संस्कार मात्र शेष रहता है तो उस समय जो समाधि लगती है वो असम समाधि होती है और उस समय जिस भी किसी चीज का साक्षात्कार करता है वह जो भी अनुभव करता है वह साक्षात सीधे वह अनुभव करता है उसमें चित्त का सहायता नहीं लेता है समझ रहे हैं जी हाँ जी संप्रज्ञात में तो चित्त का सहायता लेता है परंतु असंप्रजात में चित्त का सहायता नहीं लेता है वह जो संप्रजात समाधि है दो प्रकार की एक भाव प्रत्यय एक उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञान संप्र, समाधि है तो भाव जो प्रत्याप्रजात समाधि है एक प्रश्न उससे पहले पूछना आगे जाने से जो संस्कार मात्र शेष कहते हैं ये संस्कार किस रूप के संस्कारों की बात करते हैं हम इस समय जब करते हैं जी आपने इस समय जो संस्कार मात्र रहता है वह तो अच्छा ही संस्कार रहेगा ना क्योंकि वह जो है क्योंकि संप्रजात समाधि में ही तो जितने भी कुसंस्कार है जो जितने भी Uh, क्या कहते हैं कि धर्मा धर्म कुशल और अकुशल हाँ वो तो समाप्त हो गए हैं तो जब वो समाप्त हो गए हैं तो अब जो संप्रज्ञान समाधि में ही में जो संस्कार है जो, जो, जो, जो संप्रज्ञान समाधि में जो जो संस्कार था और उसमें जो वृत्तियां थी उस चित्र के माध्यम से जो ज्ञान किया था तो वह वृत्तियां तो अब समाप्त तो हो गई है तो सीधा अब जो है आत्मा का उसके साथ संबंध हो गया उस वस्तु के साथ संबंध हो गया है साक्षात संबंध हो गया है तो यहाँ पर जो है वह जो असंप्रज्ञा समाधि में, में जो दो प्रकार के भव प्रत्यामक जो असंप्रज्ञा समाधि है इसमें जो जीवात्मा है जो विदेह नामक जो देवता है और प्रकृति नामक जो देवता है इसमें कैवल्य अपने संस्कार मात्र का उपयोग करके मैंने अपने संस्कार मात्र का उपयोग करने वाला जो चित्त है वह चित्त जो है बोलते न स्व संस्कार मात्र उपयोगे ना चित तो स्व संस्कार मात्र अपना संस्कार मन वे जो है अपने संस्कार मात्र चित्त के अंदर जो संस्कार है उस संस्कार मात्र संस्कार मात्र का उपयोग करने वाला चित्त है उस चित्त के साथ मतलब जो है चित, चित के माने उस चित्र को रहने पर उस चित्त के उस चित के विद्यमान रहने पर जो है वह योगी जो है क्या है कैवल्य पद के समान वह अनुभव करता है तो कैबल्य पदमा तो कर रहा है उसमें चित्त नहीं कर रहा चित्त नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर चित्र का तो उपयोग ही नहीं किया जा रहा है तो वहां तो तो पर जी चित तो का उपयोग किया जा रहा था चित्त का उपयोग हाँ यहाँ पर ये शंका होती है जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि स्वसंस्कार मात्रोपयोगे न चित न मैने स्व अपने संस्कार मात्र के उपयोग करने वाला जो चित्त है उस चित्त के उस चित्त के द्वारा कैबल्य पद के समान अनुभव करता हुआ स्व संस्कार के जो विपाक है धर्मा धर्म तो इसमें धर्म ही लिया जाएगा फल उसी जातीय वाला जिस जाति वाला संस्कार है जिस प्रकार वाला संस्कार है उसी प्रकार का वाले जो फल है उसको वह जो है अतिवाहय भोगते हैं उसको प्राप्त करते हैं तो यहां पर ऐसा इस वाक्य से ऐसा लगता है कि चित्त के द्वारा ही वो योगी भोगते हैं क्योंकि तो चित्तेन में तृतीय विभक्ति है ना जी हाँ जी यहां पर चित्तेन में जो है तृतीय विभक्ति है तो इसलिए अर्थ हुआ कि स्व संस्कार मात्र स्वमन खुद के जो संस्कार मात्र है खुद का मतलब वह योगियों के जो अपना चित्त है उस चित्त के जो संस्कार है केवल संस्कार संस्कार है उस उतने संस्कार का उपयोग उस संस्कार मात्र का उपयोग करके वह जो है उस उपयोग करके चित्त के द्वारा कैबल्य पद के समान अनुभव करता हुआ अपने संस्कार विपाक का अति वहन करता है अपने संस्कार का जो फल है विपाक माने विपाक जो होता है कुशल अश, अकुशल अकुशल, अकुशल माने कुशल और अकुशल जो कर्म है धर्म और अधर्म जो कर्म है इन धर्म और अधर्म कर्म के जो फल है वह विपाक है ना जी हाँ जी वो आगे आएगा तो यहां पर धर्म ही लेना है अधर्म नहीं लेना है क्योंकि तो धर्म अधर्म तो समाप्त हो गया है तो ऐसा इसमें शंका न होनी मतलब जब संका नहीं होनी चाहिए इस तरीके का इसमें संगति नहीं लगानी चाहिए कि जो है अपने संस्कार विपाक तो चित्त के द्वारा वह अनुभव करता जब चित्त के द्वारा अनुभव करता है तो इसका जबकि कहा है कि चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती है चित्त के अंदर जो चित्त के अंदर जो भी वृत्ति है जो भी ज्ञान है वह तो समाप्त हो गया तो चित्त के अंदर जब समाप्त हो गया तो आत्मा सीधे अनुभव करेगा ना जी हाँ जी चित्त उसके द्वारा भोगेगा उस मतलब आत्मा स्वयं भोगेगा आनंद को भोगेगा वैसे तो जैसा, हमेशा सब कुछ ही आत्मा ही भोगता है चित्त तो नहीं भोगता जी तो हमारा भ्रम है कि आत्मा भोगता है परंतु तो माध्यम किसको बनाता है माध्यम चित्त को बना के करता है मगर यहाँ पर चित्त माध्यम नहीं रहा यहाँ चित्त माध्यम नहीं है इसको जो है तो स्व संस्कार मात्रोपयोगे न चित न मैने वो जो विदेह नामक देव है अपने संस्कार मात्र का चित्त के अंदर जो संस्कार मात्र है तो उसका उपयोग करके चित्ते चित्त व साधिकार जो चित्त है हाँ, साधिकार चित्त साधिकार चित के साथ साथ कैबल्य पद के समान अनुभव करता है चित्त के साथ अनुभव नहीं करता चित्त तो रहता है वह चित्त साधिकार है तो उस साधिकार चित विद्यमान है परंतु वह जो है आत्मा जो है अनुभव करेगा सीधे अनुभव करेगा नहीं तो ये यदि चित्त के माध्यम से अनुभव करेगा तब तो फिर इसका मतलब कि चित्त है तो चित्त के अंदर तो ज्ञान भी होगा ना जी जी ये दोष आने लग जाएंगे यहाँ पर स्वामी सत्यपति जी भी जो व्याख्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अपने संस्कार वे अपने संस्कार मात्र अवशिष चित्त से के कई बल्य पद जैसा अनुभव करते है करते हुए अपने संस्कारों के फलों को भोगते हुए समाप्त करते हैं तो यहां पर चित्त से ही केवल पद का अनुभव करने की बात कर रहे हैं तो जब चित्त से भी केवल पद का अनुभव करेगा तो इसका मतलब है कि माध्यम चित हो गया है। आत्मा सीधे अनुभव नहीं कर रहा है कैबल्य पद का माध्यम चित हो गया चित्त के द्वारा वह अनुभव का अनुभव कर रहा है अर्थात चित्त में वह ज्ञान कर रहा है तो जब चित्त में वह ज्ञान कर रहा तो चित्त के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है इसका मतलब की चित्त के अंदर वह वृत्ति ज्ञान हो गया ना जी चित्त के अंदर वृत्ति है ना जी जबकि असंप्रजन समाधि में वृत्तिया नहीं होती है जब समस्त निरोध हो जाती है तभी तो असंप्रजन समाधि लगती है ना जी हाँ जी नहीं तब तो आत्मा का सीधा साक्षात्कार है तब जो भी अनुभव हाँ। तो इसीलिए यहाँ पर चित्ते तृतीय विभक्ति ईवन इस उर्थ में माध्यम अर्थ में करके सहयोग अर्थ में करेंगे साथ में सात अर्थ में करेंगे कि वे जो योगी हैं, देव नामक विदेह नामक जो योगी हैं, वे विदेह नामक योगी जो क्या करते हैं स्व संस्कार मात्रोपयोगे न अपने अर्थात चित्त के अपना जो चित्त है उसके अंदर जो संस्कार मात्र है केवल संस्कार है उसके उपयोग से उसको उपयोग करके मतलब उसका उपयोग करके मतलब हुआ कि भाई वह जब तक संस्कार मात्र शेष नहीं रहेगा वृत्तियां जब तक रहेगी तब तक रहे केवल संस्कार मात्र का उपयोग कर रहा है वह जीवात्मा और उसका उपयोग करके जो है उपयोग करके जो है वह कैबल्य पद का अनुभव करता है यहाँ पर ये भी अर्थ को उपयोग करके यहाँ पर यह अर्थ होना चाहिए कि अपने संस्कार मात्र के उपयोग करने वाला चित्त के साथ चित्त के साथ ऐसा अर्थ हो गया कि अपने संस्कार मात्र केवल संस्कार मात्र से उपयोग करने वाला जो चित, है। तो चित का विशेषण स्व संस्कार मात्र उपयोग को कीजिए है ना जी तो चित्त जो है अपने संस्कार मात्र से अपने संस्कार मात्र से उपयोग करने वाला अपने संस्कार मात्र से जुड़ने वाला उपयोग का मतलब यहां पर उपयोग मतलब है संयोग अर्थ लेंगे कि अपने संस्कार मात्र से जुड़ने वाला चित्र चित्त किस से जुड़ा हुआ है केवल संस्कार मात्र से जुड़ा हुआ ना जी हाँ जी हां केवल हां केवल चित्र में केवल मात्र संस्कार है वृत्ति नहीं है वृत्ति खत्म हो गई है तो अपने संस्कार तो चित्त के अंदर जो संस्कार मात्र है उस चित्त चित संस्कार मात्र का उपयोग करने वाला जो चित्त है तो तो अप मात्र से उपयुक्त स्व संस्कार मात्र से युक्त जो चित्त है उसके साथ कैबल्य पद के समान अनुभव करता है उसके माध्यम से नहीं करता है उसके साथ करता है इसका मतलब है कि वह जो चित्त है जो आगे जो कहा साधिकारित अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है उसको भोगना भी है और अपवर्ग भी प्राप्त करना है क्योंकि ये जो योगी है ये पिछले जन्म में वह उपाय इत्यादि करके जो इतने स्थिति तक पहुंच गए थे परंतु वह जो है वह हाँ मोक्ष मतलब हा, के अधिकारी नहीं हो पाए थे तो मोक्ष के अधिकारी नहीं हो पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई तो अब वह जन्म से ही वह मतलब जो है कि इस संस्कार वाला है तो जन्म से ही उसकी समाधि लग रही है तो जैसा संस्कार है उस चित्त के अंदर जैसा संस्कार है चित्त के अंदर उसी प्रकार के जो फल को वहन करते हैं मन केवल के समान अनुभव करता हुआ वह जो है योगी जो है वह विदेह नामक योगी है उसी प्रकार के फल का जो है वहन करते हैं तथा जातीय कम जी तो उसी जाति फल का भोग करते हैं कौन जीवात्मा भोग करता है अर्थात तो वह विदेह नामक जो योगी है वह उसका अति वहन करता उसका भोग करता है उसको प्राप्त करता है तो वह उसके साथ माने चित्र के द्वारा नहीं करता वह साथ है जैसे मानी उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि कोई आप जैसे आपको घुटना दर्द है है ना जी तो घुटना दर्द है शरीर में दर्द है कहीं दर्द है परंतु तो आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो ऐसा है ना जी ऐसा इसका वाक्य बनता है ना कि भाई देखो आचार क्या बोलते हैं डॉक्टर सुधीर आनंद जी को शरीर में परेशानी है तब भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बावजूद भी पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं ना कि रोग के साथ जो है सुधीरानंद जी योग दर्शन पढ़ रहा है कि नहीं कह सकते हैं हाँ जी नहीं कर सकते तो रोग के साथ अर्थात रोग की विद्यमानता होते हुए भी रोग के विद्यमान होने पर भी वो जो है योग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं ऐसा वाक्य हो सकता की नहीं हाँ जी तो, तो ऐसे ही के साथ होते हुए भी परचित के द्वारा नहीं हाँ चित के सा, साधिकारचित है वह माने इसका साधिकारचित है अर्थात तो उसका वह उसने अभी जो है मोक्ष को जीवन मुक्त नहीं हुआ है उसका साधिकारचित का मतलब हुआ कि जिसका अधिकार है अभी भोगना भी और अपवर्ग को प्राप्त करना भी मोक्ष को प्राप्त नहीं मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो साधिकार है ना जी तो साधिकार के होने पर भी वह कैबल्य के, के समान वह योगी अनुभव करता है और उस चित्त के अंदर जैसा संस्कार है उस प्रकार के फल को भोगता है नहीं समझे नहीं समझ गया गए हाथी हाँ इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे कि जैसा चित्त के अंदर संस्कार है तो अच्छे ही संस्कार होंगे धर्म के संस्कार हैं तो उसी तरीके के फल का वह भोगेगा उससे भिन्न का नहीं होगेगा और वह भोग करके और फिर मोक्ष के लिए उपाय इत्यादि करके फिर जो है फिर मोक्ष को प्राप्त करता है फिर जीवन मुक्त होता है समझे हाँ जी तो चेतन का मतलब यहां पर चित्त के माध्यम से ऐसा अर्थ नहीं करेंगे यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर अर्थ का अर्थ हो जाएगा और इसमें स्वामी सत्यप्री पति जी भी वैसे अर्थ किए हैं और अन्य जो दूसरे आपके पास होगा उसको पढ़ करके देखागा वो भी वैसे ही अर्थ किए होंगे हाँ जी तो जो कि मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है तो क्योंकि जब चित्त के द्वारा यदि वह अनुभव करेगा तो इसका मतलब कि वृत्ति है अभी तो फिर तो वृत्ति है जरूर चित्त तो वृत्ति तो है जबकि असंप्रजात समाधि है तो असंप्रजाप्त समाधि में तो वृत्ति तो नहीं होनी चाहिए वृत्ति मतलब ज्ञान वृत्ति माने क्या है चित के द्वारा, द्वारा यदि वह कैबल्य पद का अनुभव करता है माने ज्ञान करता है तो चित्त के अंदर वृत्ति हो गई ना जी जी तो फिर संगति नहीं लग पाएगी ना इसीलिए जब इसमें वृत्तियां है ही नहीं सर्व वृत्ति निरोधे सभी वृत्ति निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञा समाधि होती है वृत्ति तो केवल जो असंप्रज्ञा समाधि में तो सभी वृत्तियां जब निरोध हो गई यहाँ पर वृत्ति है ही नहीं तो फिर चित्त के द्वारा कैसे उपेगा इसीलिए यहाँ पर साधन नहीं बनाएंगे चित्त को हाँ चित्त यहाँ साधन नहीं है साथी है क्या लीजिए चित्त चित्र साधन नहीं है साथी है साथी है, है क्योंकि वह चित्र स्व संस्कार मात्र उपयोग अपने संस्कार मात्र से चित्त के अंदर संस्कार मात्र है तो अपने संस्कार मात्र से जुड़ा हुआ है अपने संस्कार मात्र का उपयोग करने वाला चित्त जो है क्योंकि वह जब जब जैसे मान लीजिए समाधि में है समाधि अवस्था में वह कैबल के साथ अनुभव करता है ना जी परंतु जब वह अधिकार बसात उसको जो अभी संसार के पदार्थों को भी भोगना है अभी है और अपवर्ग शेष जब तक अपवर्ग शेष नहीं रहता जब तक अपवर्ग शेष है तब तक तो फिर उसको लौटना पड़ेगा ना हाँ जी तो जब वो लौटना पड़ेगा उसको तो अब वो जो संसार के पदार्थों को भोगे और अपवर्ग के लिए जो प्रयास करेगा तो चित्त के अंदर जो संस्कार है धर्म रूपी जो संस्कार है उसका जो फल है उसको ही भोगेगा अधर्म के संस्कार को नहीं भोगेगा समझ गए जी तो वो योगी जो स्व संस्कार मात्र चित्ते न अर्थत अपने संस्कार मात्र का उपयोग करने वाले चित्त के साथ चित्त के विद्यमान होने पर चित्त के साथ कैवल्य पद का है चित्त साथ में परंतु कैबल्य पद का अनुभव साक्षात सिद्ध सीधे जो है आत्मा कर रहा है अनुभव करते हुए अपने संस्कार विपाक को जो है तथा जातीय उस जाति वाले संस्कार विपाक को जो है भोगता है करता है समझ गए जी जी हाँ। और फिर तथा प्रकृति लया साधिकारे चेतसी प्रकृति ने और वैसे ही प्रकृति लय नामक जो योगी है वह साधिकार चित्त के प्रकृति में लीन होने पर अर्थात मानो प्रकृति में लीन हो गया प्रकृति में लीन कर, जब मोक्ष को प्राप्त करेगा तभी तो वह चित्त प्रकृति में लीन होगा ना जी तब तक तो नहीं होगा वो तो ठीक है। तब तक तो नहीं होगा तो यहाँ पर मानो जैसा लगता है कि प्रकृति में लीन हो गया है साधिकारे चेत प्रकृति लीने जो साधिकार चित्त के प्रकृति में मानो लीन हो गया ऐसे मान मान प्रकृति में लीन होने के होने पर मान जैसे कि साधिकारित प्रकृति में लीन हो गया हो तो उसके लीन होने पर जैसे मानो लीन होने पर कैबल्य पद के समान अनुभव करता है समझे यावन न पुनरावर्तते अधिकार बसात जब तक कि तब तक वो कैबल्य पद के समान वह अनुभव करता है कि जब तक कि अधिकार बसात जो है के तु वापस न लौट जाए क्योंकि अधिकार वर्षा उसका अधिकार है तो वह उसको संसार के पदार्थों को माने भोग भी करना को भी प्राप्त करना है तो यह जो है भोगना है तो वह चित्र तब तक वह जो है कैबल पद के समान अनुभव करता है जब सामान्य रूप से लौट आता है तो फिर जो है वह जैसा है उस समय कैबल पद अनुभव नहीं करता है समझे हाँ जी तो इस चीज को मैंने यहाँ समझ लीजिएगा तृतीया जो है वह सप्तमी अर्थ में तृतीया समझ लीजिएगा जैसे यहाँ पर प्रकृति ले योगी साधिकार चित्त के प्रकृति में लीन होने पर वैसे ही वो योगी जो है स्वसंस्कार मात्र का उपयोग करने वाले चित्त के होने पर होने पर मने उसके चित्त के साथ साथ कई बल्ले पद के समान अनुभव करते हैं क्योंकि वह चित्त तो उसका बताइए चित्त उसका समाप्त हुआ है क्या चित्त तो समाप्त नहीं होगा जब तक जीवित है तब तक समाप्त नहीं होगा नहीं होगा ना जिसका मतलब तो चित्त के साथ साथ ही अनुभव कर रहा है ना वो हाँ जी चित्त तो है ही वहाँ पर विद्यमान चित्त नष्ट तो हुआ नहीं है इसलिए कह रहे हैं की स्व संस्कार मात्र उपयोग अपने संस्कार मात्र का उपयोग करने वाला जो है व्यवहार समय में तो उस चित्र के साथ साथ के साथ अनुभव करता है वह चित्त की समाप्ति नहीं हुई है और प्रकृति लय में मानो की समाप्ति हो गई है उस समय भी समाप्ति नहीं हुआ है परंतु मानो क्योंकि प्रकृति में उसने लीन कर दिया <कृति> मानो की प्रकृति में लीन कर दिया ऐसा अनुभव करता है उस समय भी प्रकृति में लीन नहीं हुआ कर दिया में आपने कहा मनो चित्त को हाँ जी चित्त को प्रकृति में लीन कर दिया है कि प्रलय कर दिया है प्रलय के समान चित्त का प्रलय कर दिया है लीन में करना मतलब क्या कि प्रकृति में लीन प्रकृति चित्त को प्रलय जैसा कर देना हाँ जी नहीं समझे नहीं समझ गया क्योंकि प्रकृति में लीन करने का मतलब यह हो तो प्रकृति में लीन तो तब तक नहीं होगा ना जी की जब तक की मोक्ष को प्राप्त न कर ले जीवन मुक्त होते हुए भी जब तक शरीर में तब तक वो तो प्रकृति में लीन कर ही नहीं सकता परंतु तो वह बौद्धिक जो मेंटल स्टेट है वो एक जो स्थिति है उसमें मानव की प्रकृति में लीन हो गया ऐसा प्रकृति में लीन हो गया है वह भूल सा गया है मतलब जैसे व्यक्ति अपने आप भूल सा जाता है ना जी तो ऐसी प्रकृति में लीन हो गया है प्रकृति में वह समाप्त हो गया है तो इस समय आत्मा इस तरह अनुभव कर रहा है कि चित्त प्रकृति में लय हो गया जी हाँ प्रकृति में लय हो गया है ऐसा अनुभव कर रहा है और इसमें जो है फिर वह कैबल्य पद का अनुभव कर रहा है हाँ जी समझे जी हाँ जी नहीं, समझ गया जी मैंने विदेश नामक जो योगी है उसमें प्रकृति में लय नहीं हुआ है वह चित्त है उसके साथ हुआ वह कैबल्य अनुभव के सबल अनुभव करता है और प्रकृति लान जो नामक जो योगी है वह के भी केवल अनुभव करता है परंतु चित्त को ऐसा लगता है कि वो प्रकृति में लीन हो गया है समझाया जी दोनों में डिफरेंस मैंने विदेह नामक योगी को चित्त की भी विद्यमानता दिखती है चित्त की भी विद्यमानता है साथ साथ दिख रही है कि चित्त के साथ साथ जो है पद के अनुभव करता है और इसमें जो है साधिकार चित्त के प्रकृति में मानुख लीन हो गया है लीन होने पर केवल पद के साथ अनुभव करता है ये लीन तो उसमें भी नहीं होता है परंतु वह वैसा लगता है वैसा उस तरीके का होता है केवल मात्र वह कैबल्य पद का अनुभव मानव कैबल्य पद का जैसे अनुभव मोक्ष वैसे आनंद का अनुभव करता है वैसे ही अनुभव कर रहा है वह समझे हाँ जी जब तक की अधिकार बस से वह वापस नहीं लौट जाता तो ये मुझे विशेष कहना था अब आगे चलते हैं आगे है बीच में छोड़ देना चाहता हूँ मुझे जाना है कहीं पर दस बजे यहाँ पर अच्छा तो, चले ठीक है तो, तो फिर ख, कल आ, कल या परसों जिस तरह आप कहें जैसे आप क्योंकि कल मुझे शायद जाना पड़े मैं आपको आज शाम को बता दूंगा बता दीजिए मुझे डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट अगर है तब तो जाना पड़ेगा नहीं है तो नहीं जाना पड़ेगा थी। है, पक, है जी ठीक है परसों का तो पक्का है जी थी। ठीक है ठीक है जी ठीक है तो मैं आज शाम को आपको फोन कर दूंगा बता दीजिए ठीक है जी बता दीजिए मैंने आपको कुछ पुस्तकें भी भेजी थी पिछले सप्ताह आपको अभी नहीं मिली है अभी नहीं मिली होगी मैंने आपको भी और छगंती जी दोनों को भेजी हैं तो तो इस इस सप्ताह अगले सप्ताह ही मिले क्योंकि अब तो सब कुछ मेल वगैरह स्लो हुई हुई है क्योंकि क्रिसमस करके सब कुछ जी जी जी तो ठीक है ठीक है जी ओम नमस्ते ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णा पूर्णम पूर्णमादाय पूर्णमा पूर्णमेवावशिष्यते पू्यशिष्य ओम शांति शांति शांति बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक है जी नमस्ते मैं आज थोड़ा मुझे क्षमा करना है इसके लिए मुझे मगर जाना है तो इस कारण में कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है जी अच्छा